श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद उदाहरण के लिए एक बार काली कटिया लेकर मछली पकड़ने लगे श्री राम कृष्ण के मना करने पर उन्होंने गीता से आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है आदि उद्धृत करते हुए अपने कार्य का समर्थन किया इसके बाद एक दिन ठाकुर बिस्तर पर लेटे हुए काली के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक भीषण पीड़ा से चिल्ला उठे देख उसे घास के ऊपर चलने से मना कर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है वह मानो मेरी छाती को कुचलते हुए जा रहा है काली को उसी दिन यथार्थ वेदांत अनुभूति का तात्पर्य समझ में आया परंतु बुद्धि के द्वारा ज्ञात तत्व का अनुभूति में पर्यवसान होने में समय की अपेक्षा होती है इसीलिए अष्टावक्र संहिता पढ़ते हुए काली को नेतिपरायण होते देख कर, एक दिन गोपाल दादा ने जाकर ठाकुर को बतलाया काली नास्तिक हो गया है कुछ भी नहीं मानता ठाकुर ने काली को एकांत में पाकर कहा क्यों रे क्या तू नास्तिक हो गया है काली चुप रहे फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि वे ईश्वर शास्त्र लोकाचार कुछ भी नहीं मानते उनके सरल एवं निर्भिक उत्तर को सुनकर ठाकुर नाराज नहीं हुए वरन उन्होंने कहा एक दिन तू सब मानेगा एकांगी मत होना मैं एकांगीपन पसंद नहीं करता बाद में एक दिन सेवा करते हुए काली ने ठाकुर के समक्ष अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की ठाकुर ने आश्वासन देते हुए कहा तुझे ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान होगा बाद में ध्यान करते समय एक बार उन्हें इसी प्रकार का आस्वाद प्राप्त हुआ इस विषय में ठाकुर को सविस्तार बतलाने पर उन्होंने कहा यही ठीक ठीक ज्ञान है इसके बाद काली के मन से नास्तिकता सदा के लिए दूर हो गई काशीपुर में एक बार काली के वैराग्य की अच्छी परीक्षा हुई थी उस दिन ठाकुर ने कहा आज तेरे पिता आए थे बतलाया कि तेरी माँ रो रो कर जान दे रही है सो मैं अनुमति देता हूँ तू घर जाकर रह आदेश का पालन करते हुए काली घर को गए वहाँ उन्हें माता पिता से काफी स्नेह दुलार भी मिला परंतु फिर भी थोड़ी ही देर में उन्हें प्रतीत हुआ कि उस विपरीत वातावरण में उनका दम घुटने लगा है विवश होकर एक प्रकार दौड़ते हुए ही वे काशीपुर लौट आए ठाकुर ने उन्हें इतने शीघ्र अपने निकट देखकर पूछा क्यों रे तू घर नहीं गया काली के सब कुछ स्पष्ट रूप से बतलाने पर ठाकुर ने हंसते हुए कहा अच्छा किया एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी ने सन्यासी वेश में काशीपुर आकर कहा कि वे गया धाम के निकट बराबर नामक पहाड़ की एक गुफा में एक हठयोगी साधु का दर्शन कर आए हैं यह सुनकर हठयोग सीखने को उत्सुक काली बिना किसी को बतलाए अकेले ही गया को चल पड़े गया स्टेशन पर उतरने के बाद पहाड़ के सकरे और लंबे रास्ते पर नंगे पैर चलते हुए वे पहाड़ के नीचे बसे एक गाँव में पहुंचे और वहां शिव मंदिर की धर्मशाला में रात बिताई धर्मशाला में उनका एक सन्यासी के साथ परिचय हुआ और उन्होंने उनकी हस्तलिखित पोथी से विरजा होम के मंत्र तथा पूरी संप्रदाय के परिचायक मठ मढ़ी आदि संकेतों को लिख लिया अंत में वे हठयोगी के समीप जाने के लिए तैयार हुए पर ग्रामवासियों ने उन्हें यह कहते हुए मना किया कि किसी नवागंतुक को देखते ही हठयोगी का चेला उसे ढेला पत्थर फेंक कर मारता है इससे विचलित न हो काली सावधानी से चलते हुए अचानक योगी तथा उनके चेले के सम्मुख जा पहुँचे पहले तो योगी और शिष्य उन्हें मारने को उठे पर बाद में उनका संन्यासोचित परिचय पाकर तथा उन्हें शिक्षार्थी समझकर रहने दिया परंतु काली को यह समझते देर न लगी कि ये लोग अधूरी हैं तथा योग के बारे में भी इनका ज्ञान अल्प ही है अतः वे लौट आने का प्रयास करने लगे इधर योगी उनके जैसे उपयुक्त शि को पा कर शिष्य को पाकर छोड़ना भी नहीं चाहता था अतः काली पानी भर लाने के बहाने हाथ में घड़ा लिए गुफा के बाहर निकले और दूर जाकर घड़े को वहीं छोड़ते हुए तेजी से नीचे उतर आए काशीपुर लौट उन्होंने ठाकुर को सब कुछ कह सुनाया ठाकुर ने स्नेहपूर्वक कहा जितने भी बड़े साधु या सिद्धयोगी जहाँ कहीं भी हो, मैं सबको जानता हूँ चारों छोर घूम आ पर यहाँ अपने सीने पर हाथ रखकर जो देख रहा है ऐसा और कहीं भी नहीं मिलेगा इसके बाद मस्तूल के पंछी का दृष्टांत देते हुए उन्होंने समझा दिया कि तुलना किए बिना यथार्थ महत्व समझ में नहीं आता काशीपुर में तारक काली आदि नरेंद्र के साथ बौद्ध मत की चर्चा करते तथा बौद्ध ग्रंथ आदि पढ़ते थे ब्राह्मण समाज के साधु अघोरनाथ द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में ललित विस्तर के जो श्लोक उद्धरित थे उन्हें काली ने कंठस्थ कर लिया था इस प्रसंग में श्री लाटू महाराजेर स्मृति कथा नामक बंगला ग्रंथ में एक घटना का उल्लेख है एक दिन काली भाई ने ठाकुर से बुद्ध देव के बारे में पूछा काली भाई की उन दिनों धारणा थी कि ईश्वर को नहीं मानते थे एक दिन इसी पर से खूब तर्क हुआ इस पर ठाकुर बोले, बुद्धदेव नास्तिक क्यों होंगे जी क्यों होंगे जी उन्होंने जिस स्वरूप का दर्शन किया था वह अस्थि नास्तिक के बीच की अवस्था है जो हो बुद्ध की चर्चा में मग्न काली एक बार नरेंद्र तथा तारक के साथ बोध गया, गया और वहाँ तीन चार दिन तपस्या में बिताकर लौट आए काली के भीतर सदा से ही तीव्र ज्ञान पिपासा थी श्री रामकृष्ण देव की सेवा से समय बचने पर वे साइंस एसोसिएशन में डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार का व्याख्यान सुनने जाते और काशीपुर उद्यान में बैठकर अंग्रेज विद्वानों के धर्म न्याय तथा दर्शन विषयक ग्रंथों का अध्ययन करते थे श्री रामकृष्ण की मर्त्यलोक की लीला समाप्त हो जाने पर माताजी तथा स्वामी योगानंद के साथ काली वृंदावन गए वहाँ रहते समय पाकर वे भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हुए वृंदावन परिक्रमा को निकले लगभग 21 दिन में यह परिक्रमा पूरी हुई इसके बाद वे कलकत्ता लौटकर कर वराहनगर मठ में रहने लगे मठ के एक छोटे से कमरे में रहते हुए काली महाराज अपना अधिकांश समय जब ध्यान तथा शास्त्र पाठ आदि में बिताते थे इसीलिए उस कमरे का नाम काली तपस्वी का कमरा पड़ गया था इन्हीं दिनों उन्होंने ठाकुर पर स्त्रोत्र रचने में भी मन लगाया था फलस्वरूप इन दिनों उसका संपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था वे सात्विक आहार लेते जूता नहीं पहनते किसी निमंत्रण पर नहीं जाते किसी के साथ मेल जोल नहीं रखते तथा गीता उपनिषद आदि के एक एक श्लोक पर कई दिन तक ध्यान करते हुए उसका मर्मार्थ ढूंढ निकालते थे आहार के प्रति वे उदासीन थे शशि महाराज उनके दरवाजे पर धक्का देकर बुरा भला कहते हुए उन्हें भोजन करने लगाते थे बाद में बराहनगर मठ में यथाविधि सन्यास ग्रहण करने के पश्चात काली महाराज का नाम स्वामी अभेदानंद हुआ संन्यास के बाद भी उनकी तपस्या आदि समान रूप से चलती रही एक दिन मास्टर महाशय ने तीसरे प्रहर आकर देखा कि बरामदे की तपी हुई धूल पर अभेदानंद की देह निर्जीव सी पड़ी है उन्होंने योगिन महाराज से कहा मठ के कठोर जीवन को सहन न कर सकने के कारण काली ने देह त्याग कर दिया है योगानंद हंसते हुए बोले वह भला क्या मरेगा वह ऐसे ही ध्यान किया करता है